तो जो दूसरे को द्वैत को देखने में लगा है उसके लिए इसको देखना बड़ा कठिन है दुर्दर्शन जो विषय भोग में लगे हैं जो संसार के संग्रह में लगे हैं जो कोई क्रिया में लगे हैं भोग में लगे हैं स्थिति में लगे हैं उनके लिए कठिन है क्योंकि बड़ा गंभीर है सबसे नीचे यही है अजम इन किसी का, का कार्य है साम्यम साम है विशारदम निर्मल बोध स्वरूप है हो विशारदम क्या कर करता है शुद्ध बोध स्वरूप है शारद जो होता है ना चंद्रमा वो है और उसमें प्रकाश है और उसमें मजा भी है रस भी है ना आह्लाद भी है तो प्रकाश है आह्लाद है और है और विस्पष्ट है मेघा छंद नहीं है वो माया का आवरण दूर हो गया तो उसको बोलेंगे विशारद ये जो आत्मचंद्र हैं, ये कैसे है क्या यह सच्चिदानंद घन हैं। इनमें नारायण है, न तो कर्म का मल लगता गर्म का मल देह में नहीं लगता हो है ना आंख में कर्म का कहीं मल लगता है दो आदमी आपस में लट्ठ चलावे दोनों का सिर फूटे तो आंख देखने वाले की गवाह की आंख थोड़ी टूटी होती है गवाह की आंख नहीं फूटती है इसी प्रकार मन में कई वृत्तियां आती हैं जाती हैं और आपस में लड़ती हैं लेकिन उससे साक्षी की दृष्टि का लोप नहीं होता है है ना? नाप पूर्ण मनुष्य को कैसे लगता है जब वो अपने को कर्ता मान बैठता है कर्तृत्व तो के सिवाय पाप पूर्ण और कोई नहीं है और सुख दुख कैसे होता है जब वो अपने को भोक्ता मान बैठता है तो एक तो कर्मबल होता है और कर्मबल कर्म इंद्रियों के साथ अपना संबंध जोड़ के हम कर्मी हैं पापी हैं पुण्यात्मा हैं और एक बात और इसके साथ और जोड़ देते हैं यदि तुम दूसरे को पापी पुण्यात्मा समझोगे ना तो अपने को समझने के लिए विवश होना पड़ेगा मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि दूसरे के लिए दूसरा तराजू और अपने लिए दूसरा तराजू नहीं होता है अगर तुम्हारी चीज कोई चुरा ले जाए तो तुम चोर को चोर समझते हो ना तो जब तुम दूसरे की चीज चुरा के ले आओगे तो तुम भी चोर हो गए किसकी नजर में का अपनी नजर में अपने तराजू पर ऐसा और यदि तुमने समझ लिया कि यह संपूर्ण वस्तु परमात्मा की है परमात्मा स्वरूप है इसमें न कोई चोर है न साहूकार है।, है ना तो इसमें भी एक सेठों का द्वैत होता है एक महात्माओं का द्वैत होता है एक हमारे मित्र थे कलकत्ते में नाम ही बता देते हैं खूब तो हंसी मज मजाक करते थे खूब हम लोग कभी महीनों महीनों साथ रहे आ, तीन महीने तो सन 38 में ट्रेन में साथ रहे थे सन 38 में अच्छा और सन 34 से उनका हमारा मेल जोल था दंगा होता था कलकत्ते में हिंदू मुसलमानों का तो घूमते थे साथ सा। तो बोले कि देखो स्वामी पंडित जी मैं तो पंडित जी था ना उस तो बोले देखो पंडित जी आ, हमारे अंदर आधी समता तो आ गई है पर आधी की कमी है तो ईश्वर करेगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पूरी हो जाएगी बोले क्या आधी समता सेठ जी आधी समता कैसी होती है आधी समता ये होती है कि दूसरे का माल तो हम अपना समझते हैं। इतनी आधी क्षमता तो हमारे अंदर है लेकिन आधे की कमी ये रह गई कि हम अपनी चीज को दूसरे की नहीं समझते तो इसकी कोई जल्दी हमको नहीं है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगा कोई बात नहीं तो ये जो समता है ना नारायण ऐसी ये तो एक कर्म ये समझना दूसरे को पापी समझना कि ये अज्ञानी है इसलिए पापी है और हम बोले ज्ञानी है इसलिए पापी नहीं है ये तराजू अपने बारे में नहीं चल सकता बोला हम भी अकर्ता हैं और निष्पाप निष्पुण हैं बोला और सामने वाला भी अकर्ता है और निष्पाप निष्पुण है बोला और देखो अपने को सुखी और दुखी मानना हमको तो बाबा ऐसा लगता है एक ही आदमी हो दिन भर में एक बार फोन करता है तो कोई सुख की चर्चा करता है तो खूब खुश खुश बात होती है दूसरी बार वो किसी बीते हुए दुख की चर्चा शुरू कर देता है ना और दुख हो जाता है तो असल में वो दोनों जो सुख दुख हैं वो तो बीत गए हैं या आने वाले हैं ये हमारा मन उनको जब उनके साथ मिल जाता है तब बुला लेता है तो ये भोक्तापन जो है ना ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ मल है यह भी कर्म मल है दूसरा मल कौन है कब वो ज्यादा करके साधुओं में वेदांतियों में जिज्ञासुओं में वो रहता है वो क्या है बोले हम अकर्ता हैं हम अभोक्ता हैं? अच्छा ये बात बिल्कुल झूठी है क्यों कि <laughs> क्यों कि ये तो कर्तापन का जो भ्रम है है ना उस भ्रम को काटने के लिए एक अध्यारोप है कि हम अकर्ता हैं और हम अपोक्ता है सिद्धांत नहीं है वो ना? नहीं है।, है ना ये सिद्धांत नहीं है अविद्या की निवृत्ति के लिए विद्या के द्वारा अकर्तृत्व और अपोक्तृत्व आरोपित है है ना तो बोले कि देखो हम अकर्ता हो कि अब कर्म करेंगे हम अभोक्ता हो कि अब भोग भोगेंगे एक क्या लाके हमारे सामने दही बड़ा रख दिया हमको समझता क्या है हम अभोक्ता है नारायण है ना बोले कि तुम हमको दुकान में जाने को कहता है जानता नहीं हम करता है हमने वेदांत पढ़ा है है ना हमने वेदांत पढ़ा है हम अ करता ना? तो अकर्ता का मतलब अगर यह हो कि शरीर से कर्म न करें और अभोक्ता का मतलब अगर यह हो कि खाना पीना बंद कर दे है ना और आप प्राण का अप्राण हो ही अमना शुभ और अप्राण का अर्थ हो कि सांस लेना बंद कर दे और अमना का अर्थ हो कि बेहोश एक गोली खा के बेहोश पड़े रहें है ना तो ये अप्राणो अमना का अर्थ नहीं है शरीर से कर्म करते हुए है ना उचित भोग भोग आवश्यक उपयोगी भोग भोगते हुए हंसते हुए खेलते हुए जीवन में रोते हुए गाते हुए बैठते हुए सोते हुए मौज से यात्रा मौज से यात्रा पूरी हो रही है जीवन यात्रा पूरी हो रही है तो ये इसको इसको बोलते हैं अकर्तापन का जो मल है ना ये माया मल के नाम से ये शास्त्र में कहा गया अध्यारोप को स्वीकार कर लिया गया ये कैसा है कि जैसे एक बच्चे को है ना भाग लगाना नहीं आता था तो मास्टर ने सिखाया कि मान लो तुम्हारे जेब में पांच रुपए है, है ना और दो रुपया तुमने मोहन को दिया और दो रुपया सोहन को दिया तो अब तुम्हारे पास कितना बचा है ना उसने कहा मास्टर साहब पहले पांच रुपए लाके हमारे जेब में रखो आई नहीं कुछ बचा कहा से है ना बचा कहा से हमारे जेब में तो आई नहीं ना? ना? बोले अरे भाई मान लो ही है कहते ऐसा झूठ हम नहीं मानते है ना ऐसा झूठ हम नहीं मानते पहले पांच दो सब बतावे तब हमारा मन होगा तो मोहन को देंगे सोहन को देंगे कि नहीं भाई हम गणित सिखाते हैं तुमको कि दो रुपया मोहन को, को दो रुपया सोहन को दो पांच में से तो एक तुम्हारे पास बचा ना है ना और आधा आधा दोनों को देना हो तो ढाई ढाई दोनों को दे दो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा हम तुमको सिखाना चाहते हैं बोले कि नहीं हमको तो पहले पांच रूपया चाहिए तो ये जो अकर्तापन अभोक्तापन है ना ये तो मान लो की तरह फर्ज की हुई चीज अध्यारोप माने फर्ज की हुई चीज हो अध्यारोप माने फर्ज करना है ना जो चीज ना हो उसकी भी कल्पना कर लेना और कल्पना करके सिखा देना और फिर अपवाद कर देना ये उसकी ये उसकी कथा होती है तो तीसरा एक और मल है मल और है कि भाई अपने को ज्ञानी भी मानते हैं और ये मैं मैमे पे पे जो है ना वो नहीं छूटती है बोला हाँ। तो मेमे पेपे का मतलब क्या है कि जीवन में स्वातंत्र्य का नहीं आना यही मेमे पेपे है बना रहना। तो बोध तो हुआ परंतु शास्त्र से संप्रदाय से धर्म से देवता से है ना स्वर्ग से नरक से अपने जो अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनसे है ना उनको अगर तुमने ये नहीं समझा कि ये सब हमारे अज्ञान कल्पित थे और इनसे अब हम छूट रहे हैं तो तुम्हें बोध क्या हुआ स्वातंत्रहीन बोध जो है वो भी मल है और बिना बोध हुए अगर स्वतंत्रता आ जाए ब्रह्म ज्ञान तो हो ही नहीं और वेद को शास्त्र को धर्म को गुरु को संप्रदाय को अंगूठा दिखा दे तो क्या होगा है ना तब भी मल ही रहेगा तो माने बिना साधन को स्वीकार किए तो सिद्ध का साक्षात्कार नहीं होगा और सिद्ध का साक्षात्कार हो जाने पर नारायण कहीं भी अपने को बंधन में रख लेना ये बोध में न्यूनता होती है बोला न्यूनता होती है तो स्वातंत्र रहित बोध और बोध रहित स्वातंत्रता तो देखो ये विशारद है विशारद कहने का अभिप्राय है कि यह अद्वैत परमानंद है यह अद्वैत ज्ञान स्वरूप है यह अद्वैत सत्ता है और इसमें नानात्म नहीं है न देश का न काल का ऐसे पद को जानो अब बोले महाराज आखिर में आखिर में बात यह है कि जो गुरु है सो ज्ञान है और जो ज्ञान है सो ब्रह्म है जो ब्रह्म है सो गुरु है है ना तो गुरु ज्ञान ब्रह्म आत्मा है ना जो आत्मा सो ब्रह्म जो गुरु सु ज्ञान जो ज्ञान सु आत्मा जो आत्मा सो ब्रह्म जो ब्रह्म सु गुरु है ना ये भेद चतुष्टय विर्मुक्त ये चार भेद नहीं है तो अपने स्वरूप में ये चार भेद नहीं है तो अनानात्वम है ना अब देखो नाना की ओर है ना नाना को देखकर उसको सच समझने की जरूरत नहीं है नाना तो नाना ही है तो फिर नमस्कुरो जथावलम का क्या अर्थ है जथावलम माने जथा शक्ति, ये सांतिक जो व्यवहार है अविद्या कल्पित जो व्यवहार है उसको यथा यथाकथित जिस गुरु से ये ज्ञान प्राप्त हुआ जिस ज्ञान से आत्मा और ब्रह्म की एकता मालूम पड़ी जिससे चेला गुरु हो गया है ना जिससे गुरु और चेला दोनों में सामरस्य हो गया एकता हो गई है ना? उस वस्तु को हम नमस्कार करते हैं नमस्कार करते हैं का अर्थ क्या हुआ कि अब उसको हम अपने से भिन्न दृष्टि से नहीं देखते हैं नमन का अर्थ तीन होता है समझो। तो तुम्हारी सत्ता से हमारी सत्ता अलग नहीं झुक गए हो नमन हो गए तुम्हारी इच्छा से हमारी इच्छा अलग नहीं और तुम्हारी क्रिया से हमारी क्रिया अलग नहीं तुम्हारे ज्ञान से हमारा ज्ञान अलग नहीं तुमसे हम अलग नहीं तुम्हारी बुद्धि से हमारी बुद्धि अलग नहीं तुम्हारी इच्छा से हमारी इच्छा अलग नहीं और तुम्हारी क्रिया से हमारी क्रिया अलग नहीं है न बिल्कुल एक ये व्यावहारिक ऐक्य है बोला ये व्यावहारिक ऐक्य है, है। तो मस्कुर्मा मस, मस माने मम हो अहम और मम को मस बोलते हैं मस ये ये अर्थ ये अर्थ पांचरात्र संहिता जिसको बोलते हैं ना वैष्णव लोग पांचरात्र तो एक सौ आठ संहिता है पंचरात्र के तो बुद्ध ने संभता नाम की जो संभ्यता है उसमें नमह पद का अर्थ लिखा है न मैं नमह न मैं न मैं न मेरा इसका अर्थ हुआ न तू न तेरा मैं और तू एक और मेरा तेरा एक है ना और शब्द का व्यवहार तो केवल शाब्दिक है और मन का व्यवहार तो केवल मानसिक है हम तुम एक है ना बस इतना शेष है तो ये इस प्रकार ये सौ श्लोक अलात शांति के पूरे हो गए और विश्व वेद के आगम के वेद की प्रधानता से जैसे ब्रह्मचारी वेद पढ़ता है वैसे विश्व का वर्णन वेद की प्रधानता से पहले प्रकरण में और जैसे स्वप्न जो है ना वो मानसिक होता है तो युक्तियों की प्रधानता से स्वप्नवत वैतथ्य की सिद्धि बैतथ्य प्रकरण में और जैसे प्राग्ञ में सब के सब लय हो जाते हैं ना तो लय की प्रधानता से मनो की प्रधानता से अद्वैत स्थिति की प्रधानता से वर्णन प्राग्ञ का वर्णन मानो तृतीय अद्वैत प्रकरण में और जिसमें ना कोई आगम ना कोई जुक्ति ना कोई स्थिति जो स्वतः सिद्ध वस्तु है न अला शांति स्वयं प्रकाश है ना उस तुरीय तत्व का वर्णन इस अलात शांति प्रकरण में है अब यह प्रसंग पूरा होता है अब तो हमको आप जानते ही हो परसों जाना है आ, मेल से परसों ही ना गुरुवार को फ्रंटियर मेल से जाना है वृंदावन अब महीने दो महीने उधर रहने की बात है सो आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना ये देखो हम जो कथा करते हैं आपको सांची सांची बात बताते हैं न तो हमारे मन में ऐसा होता है कि धर्म का प्रचार सच्ची बात आपको बता दें जिन ऐसी ऐसे धर्म के प्रचार करने वाले हैं हो कि उनके प्रचार की शक्ति देख करके उनकी विद्या देख करके उनकी बुद्धि देख करके हम समझते हैं कि बस ये सब कुछ कर लेंगे इस बारे में हमको करने की जरूरत नहीं है बोला और न तो अपने मन में कोई भक्ति वक्ति के प्रचार की बात आती है और न तो वेदांत ज्ञान के प्रचार की बात आती है सांची बात यह है और खांति बात यह है कि हमको ये सब पुरानी महात्माओं की जो बातें हैं ना धर्म की भक्ति की ज्ञान की बचपन से इनको पढ़ने सुनने की आदत पड़ गई है है ना व्यसन हो गया है वो व्यसन तो उसको जब हम आप लोगों के बीच में बैठ के दोहराते हैं तो हमको मजा आता है और आप लोगों में से किसी का मुंह जब खिल जाता है ना दांत खिल जाता है है न जब कोई हंस देता है आ, तब तो हमारा मजा भी खिल जाता है हमारा दिल भी खिल जाता है और आप लोगों में से कोई मनहूस होके बैठ जाता है या सोने लगता है तो वो फिर भीतर से निकलता नहीं देख के भीतर से हमारा निकलता नहीं नाक खिलता खिलती न दिल खिलता है ना? तो ये हम अपने मजे के लिए अपने आनंद के लिए यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी करते हैं वृंदावन रहते हैं तो वृंदावन भी करते हैं बोला हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं तो वहां भी करते हैं और कहीं गाँव में जाते हैं ना गाँव में है न? वहां भी ऐसे ही करते हैं और रोज वेदांत की भक्ति की धर्म की बात है ना करते हैं पर अपने मन में ऐसा नहीं है कि प्रचार हो जाए इसका है ना हम आपके एक दिन की बात है उचाम के राजा साहब प्रताप सिंह जी यही आए थे मुंबई में तो बोले कि महाराज हमारे दो तीन मित्र हैं तो वो आपके पास तो आना चाहते हैं सत्संग तो करना चाहते हैं लेकिन उनका कुछ खान ऐसा है कि आपके पास में आने आपके पास आने में उनको बड़ा संकोच होता है तो वो कहते हैं कहीं हम गए और उन्होंने पूछ लिया कि तुम क्या खाते हो है ना तुम्हारा भोजन क्या है और तुम क्या करते हो तो हम क्या बतावेंगे उनके सामने कैसे बात करेंगे तो मैंने कहा बाबा तुम बेफिक्र रहो है ना हम तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में काहे को हस्तक्षेप करें है ना न तो हम उनको बुलाते हैं बुलाते नहीं है कि आवे हमारे पास सत्संग करने को और न तो हम उनको मना करते हैं लेकिन यदि वो आवेंगे तो हम ये काय को पूछने जाएंगे कि तुम अपने घर में क्या खाते हो और क्या नहीं खाते हो उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की हमको क्या जरूरत है लेकिन अगर वो हमसे पूछेंगे कि हमको क्या खाना चाहिए महाराज है न तो हम क्या बतावेंगे है नम तो वही बतावेंगे है ना जो काशी के आसपास के सरजू पारी ब्राह्मण जैसा भोजू करते हैं बोला वही उत्तर प्रदेशी भोज ये नहीं बता हम गुड़ खाने को बता देंगे गुजराती लोग ऐसा नहीं समझे हमसे आके कोई पूछेगा कि क्या खाए है ना तो हम उनको तेल गुड़ खाने को थोड़ी बतावेंगे हम <laughs> हम उनको लाल मिर्च खाने को नहीं बतावेंगे तो हमारा खाने का जैसा अभ्यास है वैसा हम बतावेंगे हम जानते हैं कि हमारा अभ्यास वैसा है वो हम बता देते हैं ना तुम्हारा अभ्यास वैसा है तुम वैसा बता दोगे अब उसमें कौन सा परमार्थ है और कौन सा परमार्थ का विरोधी है ना इससे हमारा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है बोला कि आप तो नारायण ये साक्षात ब्रह्म है ज्यो का त्यो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न कभी हुई न होगी है न, न है न माया है न छाया है न ज्ञान है न अविद्या है न आवरण है न निक्षेप है न वासना है न मल है कि ये सब बात जो जिसको मान के बैठ जाता है तुम दुश्मन मान लो तो हमारी सब क्रिया तुमको शत्रु की मालूम पड़ेगी और तुम हमको अपना प्रेमी मान लो तो हमारी सब क्रिया तुम्हें प्रेम से भरी हुई मालूम पड़ेगी ये जो कुछ निकलता है ना वो अपने मन में से ही निकलता है अभ्यास के अनुसार संस्कार के अनुसार और अभ्यास और संस्कार को काट करके अतीत के संस्कार उनको काटने का मतलब ये नहीं है कि उनको धूल में मिलाना पड़ेगा अरे वो रहने दे रहने दे उनको रहे और जो भविष्य की कल्पना है तुम्हारे जीवन में उनको है ना अब एक तो कल्पना है कि भविष्य में हमको एक प्रीतम मिलने वाला है ना? ना रहा है ना नारायण और एक कल्पना यह है कि भूत में एक प्रेमी मिल करके हमारा बिछोड़ गया तो हम ये कहते हैं कि यदि तुम यथार्थ को समझना चाहते हो तो भूत का जो प्रेमी है उसकी भी याद किया करना और जो भविष्य का प्रेमी है उससे तुम मिलना लेकिन इन दोनों की कल्पना जिस ज्ञान में होती है जिस ज्ञान से ये दोनों कल्पनाएं मालूम पड़ती हैं ना वो ज्ञान स्वयं तुम हो है ना तो उन कल्पनाओं से जुदा करके अपने ज्ञान स्वरूप को समझ लो तो देखो जितनी कल्पनाएं आती हैं सब ज्ञानात्मक हैं और तुम ही तुम हो और तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, है ना और हर समय में तुम बिल्कुल यथार्थ ज्यो के त्यों हो तुम्हारा जीवन यथार्थ जीवन है वास्तविक जीवन है ये कोई ऐसा नहीं समझना मिथ्या का माने होता है वेदांत में मिथ्या शब्द का अर्थ और यथार्थ शब्द का अर्थ एक ही होता है ये बात आपकी समझ में जल्दी ना आवे ना तो थोड़े दिन सत्संग करके इसको समझना वेदांत में रज्जू शब्द का जो अर्थ है सर्प शब्द का वही अर्थ है एक ही चीज है जिसको ज्ञानी पुरुष रज्जू देखता है और अज्ञानी पुरुष जिसको सर्प देखता है वो चीज दो नहीं है एक के मुंह में सर्प शब्द है एक के मुंह में रज्जू शब्द है एक के मन में रज्जू की, की कल्पना है एक के मन में सर्प की कल्पना है कल्पनाएं ही दो हैं शब्द ही दो हैं चीज दो नहीं है यही जो जगत है इसको ज्ञानी लोग पर परमात्मा के रूप में साक्षात अनुभव करते हैं और अज्ञानी लोग उसी पर परमात्मा को जगत के रूप में अनुभव करते हैं न कोई ज्ञान होना है न जाना है है ज्ञान जाना है न ज्ञान होना है तो ये सब परमार्थ की की बातें हैं तो यथार्थ और मिथ्या मिथ्या शब्द का ये देखो वेदांतियों की जुक्ति आपने कभी ध्यान दिया होगा प्रपंच मिथ्या क्यों है बोले दीखता है अब आपसे हम पूछते हैं ये गड़ी है इसमें क्या प्रमाण तो आप कहेंगे दीखती है ना? घड़ी के होने में दिखना प्रण प्रमाण होता है वेदांति कहते हैं कि प्रपंच दिखता है इसलिए नहीं है नारायण ये भला कहीं कोई जुक्ति हुई है ना? बिल्कुल उल्टी बिल्कुल उल्टी खोपड़ी मालूम पड़ती है परंतु उस दृश्य का मतलब ये होता है कि दृष्टा से जुदा दृश्य नहीं है यही मतलब होती है नहीं की घड़ी नहीं है ये मतलब नहीं होता की यहाँ फूटी हुई है ये मतलब नहीं होता है कि दिल खराब हो गया है मतलब ये होता है कि अपना आप ही सर्व रूप में अभिव्यक्त हो रहा है आप तारीफ करो हमारी है ना कहो कि भाई ये विद्वान है आपने एक प्रशंसा की हमारी तो हम उसको क्या समझते हैं कहा हम ये समझते हैं कि आपके हृदय में विद्या से प्रेम है तो जिससे आपको प्रेम है उसका आरोप आप हमारे अंदर करके हमें हम देख रहे हैं उसको है ना आपका प्रेम है विद्या से आपने कहा कि ये त्यागी है, है ना तो त्याग के प्रति आपकी श्रद्धा है आपका प्रेम है आप जिससे प्रेम करते हैं उसमें त्याग देखना चाहते हैं त्याग से प्रेम तो आपके हृदय में है इसलिए ये संपूर्ण प्रपंच जो है ये अपने आत्मा की अभिव्यक्ति है अपना स्वरूप ही सर्व रूप में प्रकट हो रहा है और प्रकट नहीं हो रहा है ऐसा है ही है